मणि कृतुर्बल कृतवासुको भव्याय लीलातांडवपंडिता नूतनजलधरुचूटी दुकूलचौराय तस्म कृष्णा नम संसारमीरह बीजा शंकर शंकरचार्य केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे पुनः पुनः त्मे की मूर्ति भेद विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणा नम ओ शांति शांति शांति अभावत्व का अर्थ क्या कहा गया भावभिन्न उसका अर्थ समवाय समानिकरण्य अन्यतर संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का सत्ताभाव अरे अभावत्व अभाव, तो, अभाव ज्ञान काल में उपस्थित होना आवश्यक है नहीं है तो नहीं है तो विशेषण ज्ञान बिना विशिष्ट ज्ञान नहीं होना चाहिए इसके लिए क्या समाधान दिए बिना भी हो जाएगा अर्थात ये नियम सर्वत्र आवश्यक है ये नहीं है अच्छा आगे संसर्ग अभाव का क्या लक्षण है मुक्तावली में कहे भिन्न और अन्य अभाव के लिए तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न और तादात्म्य तादात्म्य तुवे न अवच्छिन्न होना चाहिए ये क्यों कहा अगर नहीं होगा तो अगर तादात्म्य तादात्म्य त्वेन नहीं होगा तो संयोग त्वेन चिन्ह होकर के संयोगी तो ये संयोगी अभाव ज्ञान में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी अच्छा अभी प्राचीन लोग कहते हैं कि प्राग भाव को स्वीकार करना पड़ेगा अगर प्राग प्राग्भाव नहीं मानेंगे तो क्या हानि हो जाएगी गठ की पुनः पुनर्उत्पत्ति हो जाएगी नब्बे लोग इसको अस्वीकार करते हैं क्या तर्क देकर के दे प्रागभाव मानने का जरूरत नहीं क्योंकि प्रतिति नहीं होते है लोगों को अगर पदार्थों की प्रतिति नहीं होते अतीन्द्रिय पदार्थों के भी तो प्रतीति नहीं होती है फिर भी स्वीकार करते हैं तो उसको अगर स्वीकार नहीं करेंगे कहीं ना कहीं बाधक आएगा ये स्वीकार नहीं करेंगे तो ये उपपत्ति नहीं होगी किंतु तो प्रागभव को स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई हानि नहीं अत्यंताभाव से कार्य चलेगा इस प्रकार के लोग कहते हैं इसमें प्राचीन लोग कह रहे हैं आगे तद उपधाक तत्काल संयोगादीना तद, तद, तद उत्पत्ति काले सुनर तद उत्पत्पत्तिगभावंगीकार तदभाद न पुनस्तुत्पत्तिर तद तक प्राचीन लोग कहते हैं तद उपधायक, उपधायक जनक तद घटका जनक तद घटका जनक हो जाएगा तत्काल और तत संयोग आदि तत्काल तत संयोग ये ये से पूर्व क्षण में रहेंगे रहेंगे और तद घट उत्पत्ति काल सत्वाद तत्कपाल तत्काल संयोग ये घटका उत्पत्ति काल में भी रहेंगे नहीं रहेंगे रह जाएंगे तत्वाद तो पुनरअपि तद घट उत्पत्ति आपत्ति फिर वो घटा उत्पत्ति हो जाएगी प्राचीन लोग कहते हैं इसको वारण करने के लिए क्या समाधान देंगे कहते हैं प्राग भाव अंगीकार अभी प्राग भाव स्वीकार करेंगे तो तद घट का प्राग भाव पूर्व क्षण में रहेगा रहेगा किंतु जिस समय में घटक की उत्पत्ति हो गई फिर वो प्रथम क्षण में और वो प्राग भाव रहेगा नहीं रहेगा तो द्वितीय क्षण में पुनः घट उत्पत्ति की आपत्ति नहीं आएगी तो ये कहते हैं प्राचीन लोग प्राग भाव अंगीकार तदभावाद तदभावात्थात प्रागभाव अभाव उत्पत्ति काल में प्राग भाव नहीं रहेगा तुनस्तुत्पत्ति तदुत्पत्ति अर्थात घट उत्पत्ति पुनः नहीं होगी इस प्रकार की प्राचीन लोक कहने से नव्यलोकहते हैं इति च वाच्य उत्पत्ति काल ये जो उत्पत्ति काल दिया उसके लिए टीका में प्रतीक दिया है जनकतया कृप्तश्यति प्रतीक का ऊपर उत, देखिए उत्पत्तिश्च उत्पत्तिश्च देखिये संबंधः उत्पत्ति कसी उत्पत्ति कार्य से त तो कार्य उत्पत्ति क्या क्या अर्थ कार्य से आध्यक्षण संबंध कार्य आद्यक्षण के साथ संबंध होना यही उत्पत्ति होगा अभी आद्यक्षण क्षण में विशेषण क्या हो गया क्षण आद्य तद अण तदर्थात कार्य कार्य अधिकरण क्षण ध्वंस अनाधिकरण कार्य अधिकरण क्षण ये प्रथम क्षण होगा द्वितीय क्षण होगा तृतीय क्षण होगा चतुर्थ क्षण होगा कौन सा क्षण कार्य का अधिकरण क्षण होगा कार्य घट उत्पन्न हो गया आगे वो रहेगा मान लीजिए कि दो दिन रहेगा अभी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ क्षण ये सब कार्य अधिकरण क्षण होंगे कार्य उत्पन्न हुआ उसके आगे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये सब क्षण कार्य का अधिकरण क्षण होगा तो पंक्ति कह रहा है कि तद अधिकरण क्षण तद पद से कार्य कार्य अधिकरण क्षण ये कौन सा कौन सा क्षण होंगे प्रथम क्षण जो है वो कार्य अधिकरण क्षण है न नहीं है प्रथम क्षण में तो कार्य नहीं रहेगा प्रथम क्षण में भी कार्य रहेगा नहीं रहेगा तो, तोड़ तो अभी तद अधिकरण क्षण अर्थात कार्य अधिकरण क्षण प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सब होंगे अभी तद अधिकरण क्षण का ध्वंस अभी प्रथम क्षण का ध्वंस होगा होगा तो ये प्रथम क्षण ध्वंस का अधिकरण कौन सा क्षण होगा द्वितीय से लेकर के आगे तक रहेगा ध्वंस कब तक रहेगा अनंत तक रहेगा अब जो प्रथम क्षण का ध्वंस का अधिकरण द्वितीय क्षण से अनंत तक होगा अभी द्वितीय क्षण का ध्वंस तृतीय से अनंत तक रहेगा अभी द्वितीय से लेकर के आगे सभी क्षण ये कार्य अधिकरण क्षण का ध्वंस का अधिकरण द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम जितने क्षण होंगे वो सभी क्षण में कार्य अधिकरण का ध्वंस रहेगा नहीं रहेगा रहेगा द्वितीय क्षण में कौन सा क्षण का ध्वंस रहेगा प्रथम क्षण का रहेगा इसी प्रकार की तृतीय क्षण में कौन तो सा क्षण का ध्वंस रहेगा प्रथम द्वितीय दोनों का रहेगा तो ये द्वितीय क्षण से लेकर के आगे ये सब कार्य क्षण का ध्वंस का क्या बन जाएंगे अधिकरण बनेंगे कौन सा क्षण कार्यक्षण का ध्वंस का अधिकरण नहीं बनेगा प्रथम क्षण प्रथम क्षण में कार्य कार्यक्षण का ध्वंस हुआ है क्या नहीं हुआ है तो उसी को कहते हैं उत्पत्ति क्षण कार्य अधिकरण क्षण ध्वंस का अधिकरण कौन सा कौन सा क्षण हो जाएंगे द्वितीय तृतीय सब हो जाएंगे और प्रथम क्षण क्या हो जाएगा अनधिकरण कार्य अधिकरण क्षण ध्वंस अनाधिकरण ये हो गया आध्यत्वम तो कार्य अधिकरण क्षण ध्वंस अनाधिकरण तम कौन सा क्षण में रहेगा प्रथम क्षण में रहेगा यही आध्यत्वम आद्यत्म का लक्षण होगा अच्छा दिनोरी में प्राग भाव अनंगीकार अगर प्राग भाव स्वीकार नहीं है अंगीकार गभाव अगर स्वीकार करेंगे तो उत्पत्ति क्षण में प्राग भाव नहीं रहेगा तो प्राग नहीं रहने से पुनरुत्पत्ति नहीं हो जाएगी ऐसे प्राचीन लोग तर्क दिए अभी नब्बे लोग कहते हैं इति नचवाच्य न कहा है अच्छा नच पूर्व पृष्ठा में है ठीक है हा रुके कार्य अधिकरण क्षण का ध्वंस का कार्य अधिकरण क्षण उसका ध्वंस का पूर्व क्षण भी सब हो जाएंगे लेकिन तो कार्य अधिकरण क्षण अनधिकरण हो जाएंगे आ, मतलब कार्य अधिकरण क्षण ध्वंस का वो अनधिकरण हो जाएंगे कार्य नहीं है उस समय में किन्तु कार्य अधिकरण क्षण का ध्वंस ठीक है कार्य नहीं है जैसे कहा जाएगा कि अभी घटध्वंस हो गया तो अभी घटध्वंस हुआ तो इसका पूर्व क्षण जितने सारे क्षण है वो घट ध्वंस का अनधिकरण है अधिकरण है अनधिकरण है तो इसी प्रकार की यहाँ कहा जाता है कि ध्वंस का अनधिकरण ध्वंस का अनधिकरण जैसा प्रथम क्षण हुआ ऐसे पूर्व सब क्षण में भी तो ध्वंस का अनधिकरण है उस समय कार्य नहीं था तो अभी अर्थात यहाँ अन्य किसी प्रकार तो की तो दिखाना है ताकि कार्य का अधिकरण को भी लेना है और ध्वंस का अनधिकरण को भी लेना है कार्य अधिकरण हो और ध्वंस का अनधिकरण हो दोनों प्रकार की लेना है वहां कुछ आप लोगों का पुस्तक में कुछ टिप्पणी दिया है इसके ऊपर नहीं है अच्छा कार्य अधिकरण क्षण और तद ध्वंस अनधिकरण तो। मतलब इस प्रकार के यहाँ करना पड़ेगा कार्य अधिकरण क्षण हो और तद ध्वंस अनधिकरण हो इस प्रकार की लेना पड़ेगा नहीं तो पूर्व काल में जाएगा ये अतिव्याप्ति हो जाएगी स्पष्ट हुआ ना कार्य अधिकरण सत्य हो हाँ वही है कि तो दोनों चीज होना है अर्थात सत्यअंत तो ले लेंगे कार्य अधिकरण सती कार्य अधिकरण क्षण ध्वंस अनधिकरण तुम ये दोनों लेना पड़ेगा आगे तो प्राचीन लोग इस प्रकार की कह दिए के प्राग भाव स्वीकार करेंगे तो उत्पत्ति क्षण में प्राग भाव का नाश हो जाएगा आगे फिर ये प्रागभाव रूप को कारण अभाव हो जाने से कारण कलाप में एक घट गया प्रागभाव भी कारण है तो प्राग भाव नहीं रहा था आगे पुनः कार्य उत्पत्ति नहीं होगी इस प्रकार के प्राचीन लोग कहने से नवे लोग कहते हैं इति नक्ष्य जन्य द्रव्यवावच्छिन्न प्रति जनकतया कलप्त ये पूर्वों में एक बार विचार आया था कार्य क्यों पुनः उत्पत्ति नहीं हो जाती है इसलिए कहा कि ये जो कार्य है वो कार्य का प्रतिबंधक होता है द्रव्य उत्पन्न द्रव्य के प्रति वो द्रव्य प्रतिबंधक हो जाने से दोबारा उत्पन्न नहीं होता है पहले एक बार कहा था उसी के बराबर जैसा ये कहते हैं जन्य द्रव्यवावच्छिन्नम प्रति मान लीजिए जन्य हो गया पटह तो पटत्वावच्छिन्नम प्रति यहाँ तो द्रव्य जन्य द्रव्य तो सकल जन्य द्रव्य लिया जाएगा जनकतया कृप्त जनकतया अर्थात पूर्वक्षण में रहना चाहिए जनकतया कृप्त से समवाय सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिता का द्रव्याभाव समवाय सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक का द्रव्याभाव मान लीजिए कि द्रव्य से पट ले लीजिए समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता क पटाभाव अभी यहाँ प्रतियोगी कौन है पट ये पट किस समय से हम रख रहे हैं समवाय से पट समवाय से कहाँ रहेगा तंतु में तो समवाय सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिता का पटा भाव यह पट उत्पन्न होने के बाद रहेगा ना उत्पन्न होने से पहले रहेगा पहले तो अभी समवाय सम्बंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का पटा भाव जब पट उत्पन्न हो जाएगा तो फिर ये समवाय संबंधावचिन प्रतियोगिता का पटाभाव रहेगा तो नहीं रहेगा तो समवाय सम्बंधावचिन्न प्रतियोगिता का पटाभाव ये कारण है जब समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का पटाभाव कह रहे हैं ये कौन सा भाव हो रहा है स... चार भाव से कौन सा भाव होगा चार भाव से प्राग भाव का प्रतियोगिता हम समवाय सम्बंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को कहते हैं जहा स्वयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को एक भाव को कहा जाता है अत्यंताभाव समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का द्रव्याभाव पटाभाव यह पूर्व क्षण में रहेगा पटा एक समय उत्पन्न हो जाएगा तो और नहीं रहेगा तो नब्बे लोग कहते हैं कि यह जो समवाय संबंध प्रतियोगिता का द्रव्याभाव पटाभाव यह पूर्वक्षण में था पटा जब उत्पन्न हो जाएगा ये नहीं रहेगा यह क्लिप्त है उभयवादी सम्मत है तो यही अभाव पूर्वक्षण में था ये कारण था अभी उत्पन्न हो गया तो ये कारण कोटि में एक नाश हो गया तो आगे उत्पन्न नहीं होगा आप अन्य एक प्राग भाव क्यों मानते हैं और यह जो कहते हैं कि समवाय संबंध प्रतियोगिता का पटाभाव अगर समवाय संबंध है आवच्छ मतलब अगर पट्टा समय संबंध से आ जाएगा और समवाय संबंध आवचिन्न प्रतियोगिता का पट्टा भाव रहेगा समवाय संबंध से पट्टा आ गया पट्टा बन गया अभी समवाय संबंध आवचिन्न प्रतियोगिता का पट्टा भाव रहेगा नहीं रहेगा तभी तो पट्टा आ जाने से पट्टा भाव नहीं रहा तो ये पट्टा प्रतिबंधक हो गया पट अगर प्रतिबंधक हो गया पटाभाव क्या होगा पट्टा प्रतिबंधक भाव प्रतिबंध का अभाव ये पूर्व क्षण में था था तो प्रतिबंध का भाव ये कार्य के प्रति कारण है तो इसी से निर्वाह हो जाएगा आप रागुभाव को और अधिक क्यों मानते हैं प्रतिबंधक हो गया समवाय संबंध से पट्टा तो समवाय संबंध से पट प्रतिबंधक हुआ तो समवाय सम्बंध पट्टा भाव जो कि पूर्व क्षण में रहा यह प्रतिबंधक अभाव रहा यह तो क्लिप्त कारण है उभयवादि सम्मत है प्रतिबंधों का भाव तो इसी से ही कार्य निर्वाह हो जाएगा प्रागभाव अधिक मानना आवश्यक नहीं है ऐसे नबिलो कहते हैं हाँ प्रागुभाव मानने का आवश्यक नहीं है तो क्यों कहते कोई आवश्यक ही नहीं है क्यों स्वीकार करते हैं कार्य निर्वाह के लिए आवश्यक है कहते हैं कार्य तो निर्वाह हो गया ऐसे ये अध्यक्ष में भी एक जगह में विचार किया गया विचार करके केवल अत्यंत भाव को स्वीकार किया गया बाकी कि सब कहते हैं ये कोई आवश्यक नहीं जन्य द्रव्यवावच्छिन्न प्रति जनकतया क्लिप्त क्लिप्त अर्थात उभवादी सम्मत जन्य द्रव्यवावच्छिन्न प्रति जनक जनक अर्थात पूर्वक्षण प्रति क्लिप्त समवाय संबंधावच्छिन्न प्रति का द्रव्या ये हो गया प्रतिबंध का अभाव तो प्रतिबंधक फिर कौन हो जाएगा द्रव्य तो द्रव्य ही प्रतिबंध को हो जाएगा तद्रव्य तो अभावश्य अर्थात प्रतिबंध का अभावश्य विरहण तद तो आपत्ति असंभवत तद तो आपत्ति प्राचीन लोग क्या आपत्ति दे रहे थे पुनरुत्पत्ति अभी पुनरुत्पत्ति और नहीं हो पाएगी तदापत्ति तो असंभवत अर्थात पुनरुत्पत्ति नहीं हो पाएगी अच्छा ठीक है अभी नवीन लोग समाधान दे दिए कि प्राग अभाव मानने का आवश्यक नहीं है अभी प्राचीन लोग उसके ऊपर कहते हैं नच्रव्य अभावश्य जन्य द्रव्य अभी नवीन लोग क्या कह दिए जन्य द्रव्य अभाव पूर्व काल में रहेगा ये प्रतिबंध का अभाव हो गया एक कारण मान लेंगे जन्य द्रव्य अभावश्य जन्य द्रव्य उत्पत्ति कालीन उत्पत्ति क्वंसा भाव से वाह जन्य द्रव्य उत्पत्ति कालीन उत्पत्ति क्या समास हुआ होगा बहुरे कैसे कहेंगे जन्य द्रव्य उत्पत्ति कालीन उत्पत्तिर तो जन्य द्रव्य मान लीजिए पट पट उत्पत्ति कालीन उत्पत्तिर यश्यश यश्य कष आगे दे दिया ध्वंस्य जिस समय में पट उत्पन्न हुआ उसी समय में और कुछ ध्वंस भी उत्पन्न हो सकते हैं ऐसे प्राचीन लोग कहेंगे प्रागभाव का ध्वंस हो गया नब्बे लोग तो भी मतलब ये मानते नहीं प्राग को इसलिए प्रागभाव ध्वंस तो स्वीकार नहीं करेंगे अभी प्राचीन लोग कहते हैं ठीक है प्राग्भाव नहीं मानते हैं तो प्राग भाव को छोड़ दीजिए किंतु जिस समय में पट उत्पन्न होगा उस समय में कोई ध्वंस हो सकते हैं जगत में कहीं कोई ध्वंस होगा तो जन्य द्रव्य उत्पत्ति उत्पत्ति कालीन उत्पत्तिर यश्य ये ध्वस किस समय में उत्पन्न होगा पट उत्पन्न क्षण में उसका पूर्वक्षण में रहेगा ये ध्वंस नहीं रहेगा तो वह ध्वंस नहीं रहेगा तो पूर्वक्षण में यह ध्वंस का अभाव रहेगा तो उसको कहते हैं प्राचीन लोग जन्य द्रव्य उत्पत्ति कालीन उत्पत्ति का ध्वंस्य अभाव्यभाव पूर्व क्षण में रहेगा तो ये कारण कुटी में आ सकता है भाव से वेतु तुम अच्छा आप कहेंगे कि अभी पटो के लिए कारण पर्वतो ध्वंस भी आ जा सकता है ये कहते हैं ना तो यहां कहते हैं कि प्राचीन लोगों का अभिप्राय है कि प्राग भाव ध्वंस को लेना चाहिए किंतु अभी नवीन लोगो प्राग भाव स्वीकार नहीं किए इसलिए कहते हैं कि तो यह जो ध्वंस है अर्थात इसके प्रति ये कारण अच्छा आपका जो मतलब तात्पर्य उत्तर देने के लिए मतलब कोई भी ध्वंस है ये कारण कोटि में आ सकता है क्योंकि ये लोग कभी कभी कहेंगे वायु संयोग ये कारण होता है पहले एक बार दिखाए थे अर्थात तो तो तो ध्वंस जो मतलब पदार्थ विद्यमान है तो कारण कोटि में लिया जा सकता है तो इस प्रकार की दिखाते हैं किंतु तो तब ये होगा कि पर्वत ध्वंस भी पट उत्पन्नों के प्रति कारण हो जाएगा तो हो जाए तो कोई हानि फिर भी इसके और थोड़ा अधिक कुछ समय चाहिए सोचने के लिए जन्य द्रव्य उत्पत्ति कालीन उत्पत्ति का जो ध्वंस वो ध्वंस अभावश्य वेतुत्व अर्थात वो ध्वंस विद्यमान है चाहे किसी का भी ध्वंस हो सकता है तो वो ध्वंस जो कि क्योंकि यहाँ अभी प्राचीन लोग का आवश्यक है कि कुछ कारण मतलब कुछ पदार्थ जो कि पूर्व में नहीं था अभी आ गया तो वो जो पूर्व में पदार्थ नहीं था अभी वो पदार्थ आ गया ये आ गया तो ये प्रतिबंधक बन जाएगा उसके साथ किस प्रकार के संबंध इसका बनाएंगे ये नया एक लोग किसी प्रकार के एक परंपरा संबंध ये बना सकते हैं के ये अन्य जगह में भी ये विचार दिखाते हैं फिर आगे जब आएगा दिखा देंगे पहले एक बार आया था वायु संयोग जो तीर्ण फुतकारा इत्यादि को लेकर के वहां कह दिया वायु संयोग कहीं दिया आकाश संयोग ये विद्यमान है तो कारण कोटी में आ जाएगा इस प्रकार की कहेंगे उत्पत्ति का ध्वंसा भाव से वेतुत्म इति बिनीम जन्य द्रव्य का अभाव इसको कारण कोटि में लेंगे अथवा जन्य द्रव्य उत्पत्ति कालीन उत्पत्ति होने वाले जो ध्वंस उस ध्वंस का अभाव को कारण कोटि में लेंगे इति अत्र विनिगमना विरहण आगे तादृश द्रव्य भाव ये आप लोगों का पुस्तक में ये पाठ नहीं है मतलब टिप्पणी में दिया है इसको भाव से तादृश ध्वंसा भावान च कारणतम अपेक्षीय टिप्पणी दिया है यहाँ तो मूल पाठ में दे दिया अच्छा देखिए तो आप लोगों का है पुस्तक में प्रतीक दिया है दिया है और आगे फिर तादृश ध्वसा भावान प्रतीक है तो इसलिए ऊपर का पाठ रहना चाहिए तो पाठ नहीं होगा तो फिर उसके ऊपर प्रतीक देना ये नहीं है तभी विनिगमना विरह हुआ अर्थात तो जन्य द्रव्य का अभाव कहेंगे अथवा वो ध्वंस का अभाव ये किसको हेतु कोटि में लेंगे कारण कोटि में लेंगे बिनिगमना बिर है नादृश द्रव्याभाव तादृश ध्वंसा भावना तादृश द्रव्याभाव अर्थात फटा भाव जो कि पूर्वक्षण में है तो ये कारण कोटि में आ जाएगा प्रतिबंधक अभाव तो और तादृश ध्वंसाभावाना चादृश ध्वंसा भावान कह करके यहाँ बहुवचन दे दिया ऊपर पंक्ति में दिया था कि जन्य द्रव्य उत्पत्ति कालीन उत्पत्ति क्वंसा भाव से एक वचन दिया था अभी यहाँ कह दिया तादृश ध्वंसाभावान अर्थात तो ये पर्वत ध्वंस नदी ध्वंस जितने भी ध्वंस हो सकते हैं ये सब को यहाँ ले लिया ये सब कारण कोटि में आ सकते हैं क्यों विद्यमान मात्र से ये कारण कोटि में आ जाएंगे थोड़ा इसके ऊपर रामरुद्री दिए हैं देखिये द्रव्याभाव से टीका में रामरुद्री में समवायावच्छिन्न प्रतियोगिता का द्रव्यभाव्य समवाय सम्बंध अवचिन्न प्रतियोगिता का द्रव्याभाव अपूर्व में रहेगा ये कारण हो जाएगा प्रतिबंध का भाव आगेरामरुद्री मेंाद्वंसाभा जन्य द्रव्य उत्पत्ति काल उत्पत्ति काल उत्पत्तिकध्वंसाभा बहुवचन कर दिया जन्य द्रव्य उत्पत्ति काल में उत्पत्ति होते हैं जो ध्वंस ये सारे अभावना अत्र च बहुवचन ध्वंसाभा बहुवचन कर दिया बहुवचन द्रव्यवपेक्ष अभी विनिगमना विरह दिखा रहे हैं कि वो जन्य द्रव्य का अभाव को हेतु मानेंगे अथवा ये ध्वंसाभाव ध्वंसा भावों को हेतु मानेंगे तो कहते हैं कि द्रव्य तो अपेक्षा तादृश ध्वंसा भाव से तो गुरुतया क्यों इसमें आ गया गुरु होने से नूपेण कारणता आदा विनिगमना विरह प्रसज्यते क्योंकि विनिगमना दिखा रहे जन्य द्रव्य का अभाव और ध्वंस अभाव बहुवचन दिखा रहे हैं एक बहुवचन है कि एक वचन है इसमें विनिगमना नहीं हो पाएगा बहुवचन तो गुरु हो गया तो यहाँ कह रहे हैं कि विनिगमना प्रसज्यत। जन्य द्रव्य के प्रति जन्य द्रव्य का अभाव एक कारण है क्योंकि जन्य द्रव्य आ गया तो वो द्रव्य प्रतिबंध बन जाए तो उसका अभाव अर्थात प्रतिबंध का अभाव अथवा उस काल में उत्पन्न होने वाले जितने जगत में ध्वस ये बहुवचन हो गए इसलिए बहुवचन है कि एक का वचन का बीच में बहुवचन गुरु हो जाने से और विनिगमन विरह नहीं होगा विनिगमन आ गया एक को लेकर के कार्य सिद्ध होगा तो बहुतों को क्यों लेना है तो आपको कहना है कि क्या संबंध जोड़ेंगे अर्थात पट के प्रति पट उत्पन्न होने वाले पदार्थ है पट के प्रति उस क्षण में उत्पन्न होने वाले जितने ध्वंस मान लीजिए जगत में कोई हजार ध्वंस हुआ वो हजार ध्वंस का अभावूर्वक क्षण में रहेंगे वो सब हेतु हो जाएंगे अभी कहेंगे कि वो सब ध्वंसों का अभाव पट के प्रति हेतु होंगे कैसे कुछ सम्बन्ध कहना पड़ेगा ये तात्पर्य है ना कानून रहेंगे उस समय में जितने धूम से पट उत्पन्न समय में जितने धूम से उत्पन्न होंगे उनका पूर्वक्षण में वो सब धूम से का अभाव नहीं है तो वो पट से होने के बाद वो, के वो कारण कोटि में रहेगा हा तो समय जो कारण तो बदलते जाएंगे पट के प्रति जो कारण होते हैं घट के प्रति वो कारण होते हैं ना बदलते जाते हैं ठीक इसी प्रकार की हर पदार्थ के लिए कारण बदलते जाएंगे ये ध्वस का जो अभाव हुआ एक तो हाँ दूसरा कारण क्यों नहीं होता है क्या कपालो अलग हुआ स्वयं अलग हुआ ये ध्वंस भी मतलब ध्वंसो अभाव ये भी अलग अलग होंगे क्यों नहीं होगा जैसे संवाय कारण असमवा कारण भिन्न हो गए ये निमित्त कारण भी कुलाल भी बदल जा सकते हैं तो इसी प्रकार के ध्वस अभाव जो कारण ये भी बदलता रहेगा क्यों वो मानना कोई जरूरत नहीं अच्छा अभी टीका में तो, हाँ विनिगमना विरह क्योंकि एक बचन और बहुवचन में विनिगमना नहीं होगा अपितु क्या फिर दिखा और क्या स्पष्ट करते हैं तत्द्रव्य प्रति तत्त उत्पत्ति काल उत्पत्ति का ध्वंस व्यक्ति उस उस द्रव्य के प्रति उस काल में उत्पन्न होने वाले ध्वंस व्यक्ति का अभाव को हम कारण ले रहे हैं तो जो तत्द व्यक्ति नाम तत्द व्यक्तित्वन एवं अभावान कारण अर्थात जैसे पट के प्रति पट जिसमें उत्पन्न तो हुआ मान लीजिए पर्वत ध्वंस हो रहा है अभी पर्वत ध्वंस का अभाव पूर्व क्षण में था अभी पर्वत ध्वंस पट के प्रति जो उत्पन्न होता है यह ध्वंस तवेन नहीं हो जाता है पर्वत ध्वंसत्व उसका अभाव पूर्व क्षण में नहीं था अर्थात तत्व ध्वंसत्व उसका अभावत्व कारण होगा इस प्रकार के यहां करें अर्थात तो ध्वंस समूह लेकर के इस प्रकार नहीं तत्व तो ध्वंस का अभाव ही मानना पड़ेगा अगर तत्व तो ध्वंस का अभाव लिए सभी कार्य के प्रति अलग अलग हो जाएंगे परिवर्तन होते रहेंगे ध्वंस तो का अभाव कारण होंगे क्यों नहीं हो ध्वंस का अभाव कार्य के प्रति कारण होगा प्रतिबंधों का अभाव कार्य के प्रति कारण होता है ध्वंस का अभाव क्यों नहीं होगा होगा अभाव भी कारण हो पाएंगे तो वही कहते हैं ना संबंध जोड़ना है कैसे भी संबंध जोड़ना है तो पर्वत ध्वंस का संबंध आत्मा के साथ होगा आत्मा का संबंध पट के साथ होगा आकाश के साथ हो जाएगा इस प्रकार की कोई परंपरा संबंध नयाय को परंपरा संबंध करना कोई कठिन नहीं है तो किसी प्रकार के संबंध दिखाने वो तो संबंध हो जाएगा परंपरा संबंध अपितुगमना तो विरह ये नहीं होगा अपितु फिर किस प्रकार के कहते हैं तत्त प्रति तत्तउ उत्पत्ति काल उत्पत्ति क्वंस का व्यक्ति वो व्यक्तियों का अभाव तत्त व्यक्तित्व अभावान अर्थात पर्वत ध्वंस अभाव इस प्रकार नदी ध्वंस अभाव घटध्वंस अभाव ये सब पट के प्रति कारण होंगे अभावान कारणता वाच्य तथाच तो अनंत कार्य कारण भावपत्या अच्छा फिर सकल ध्वंसों को ले लिया अनंत कार्य कारण भाव हो रहा है एक पट के प्रति अनंत ध्वंस त्यक्तित्व न उनका अभाव कारण होगा तो ये तो अर्थात तो ये तो अधिक हो गया गौरव हो गया इसलिए विनिगमना कहाँ रहेगा इस सूचितम ये प्राचीन लोग कहते हैं क्योंकि नव्य लोग कह दिए कि जन्य द्रव्य अभाव जो जन्य द्रव्य होना है पट वही पट पूर्व क्षण में नहीं था प्रतिबंध का अभाव हो गया पट बन गया तो प्रतिबंध को हो गया दूसरा पट नहीं आएगा ये कह दिए नब्य लोग प्राचीन लोग कह दिए कि पट का अभाव को लेंगे अथवा तत्ण उत्पन्न जितने सारे ध्वंस वो धोंसों अभाव इनको आप कारणकोटी में लेंगे अभी इस प्रकार के अर्थात विनिगमना विरह हो जाएगा विनिगमना विरहेण लाघवाद एवं प्रागभाव हेतु विनिगमना विरह प्राचीन लोग कहें किन्तु वास्तविक तो कि विनिगमना विरह नहीं हो रहा है विनिगमना तो है क्यों यहां तो अनंत कार्य कारण भाव को मानना पड़ता है अगर आप जन्य द्रव्य उत्पत्ति कालीन उत्पत्ति का ध्वंस अभाव को, को कारण कोटि में लेंगे बहुत सारे ध्वंस होंगे तो वो सब को लेकर के विनिगमना ले हो जाएगा बहुत के अपेक्षा एक को मान लीजिए किंतु तो यहाँ प्राचीन का ग्रंथ है तो कहते हैं विनिगमना विरहेण लाघवात एक प्राग भाव हेतु कल्प्यत इति वाच्य यहाँ तक प्राचीन लोग कहते हैं तो, कह तो प्रागभाव स्वीकार कर लेंगे नहीं तो विनिगमना विरह हो जाएगा विनिगमना विरह अर्थात दोनों बराबर हो जाएंगे ऐसा कहने पर नब्बे लोग कहते हैं प्राग भावकल्पने तत्काल उत्पत्ति प्रतियोगी का नाम अनंता प्राग भावना विनिगमना हेतुताया दुर्भार अभी नब्बे लोग कहते हैं आप प्रागभाव अगर मानेंगे तो भी तत्काल उत्पत्तिक अनंत पदार्थ प्रतियोगी का प्रतिगिकाना अनंता प्रागभावान जिस समय में पट उत्पन्न हो रहे हैं उस समय में जगत में केवल वही पट उत्पन्न हो रहे है ना अनेक पदार्थ उत्पन्न होंगे अनंत होंगे तत्काल उत्पत्ति का अनंत पदार्थ तत्काल उत्पत्ति का बहुरी है तत्काल अर्थात पटकाला काल उत्पत्ति है जिनका पट काल एवं उत्पत्ति काल पटकाले उत्पत्ति अच्छा सप्तमी बहुब्री लेंगे पटकाले काले उत्पत्तिर ये शाम पदार्थ अनंत पदार्थ तत्काल उत्पत्ति का अनंत पदार्थ ये सब पदार्थों का ये सब पदार्थ प्रतियोगी होंगे जिस प्राग भावों का जिस समय में पट उत्पन्न हो रहा है उस समय में अनंत पदार्थ उत्पन्न होंगे वो अनंत पदार्थ का प्राग भाव असपूर्व क्षण में रहेंगे तो कहते हैं अनंता प्रागभावान अभी विनिगमना विरहेण हेतुताया दुर्बार विनिगमना विरह अर्थात ऐसा नहीं कि पट प्रागभाव घट के प्रति कारण हो जाएगा ये विनिगमना इस प्रकार की बात यहाँ नहीं है तो यहाँ कहते हैं कि विनिगमना विरहण अर्थात आप अगर पट को पटा प्रागुर्भाव को कारण कोटि में लेंगे तब कह देंगी हेतुता या दुर्भारत्वा अभी प्रागभाव को आप हेतु मानेंगे और हेतुता किस में रहेगी प्रागुर्भाव में ये जो अनंत प्राग भाव कल्पना करना पड़ेगा उस काल में अनंत पदार्थ उत्पन्न होंगे उसका पूर्व क्षण में अनंत प्राग भाव रहेंगे ये अनंत प्राग भाव में आपको अनंत हेतुता कल्पना करना पड़ेगा तभी कहते हैं ये जो है ये अनंत प्रागभाव का बीच में विनिगमना नहीं है अर्थात तो घट प्रागभाव पट के प्रति अगर हो जाएगा अथवा पर्वत प्राग भाव पट के प्रति हो जाएगा तो वह इस प्रकार नहीं है क्योंकि तो जिसका प्राग भाव वो उसी के प्रति कारण होगा जो विनिगमना शब्द दिए हैं विनिगमना विरहेण हेतुताया या इसका तात्पर्य कहते हैं अनंत प्राग भाव मानेंगे अनंत प्राग भाव में अनंत हेतुता कल्पना करना पड़ेगा दुर्भार्वात उससे क्या होगा तथा चागभाव रूप धर्मी कल्पना गौरवम परम इति परम अतिरिच्यते आह अभी नब्बे लोग क्या कह रहे थे कि जन्य समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का द्रव्याभाव इसको आप कारण मान लीजिए और ये उभयवादी सम्मत है भाव भी उभयवादी सम्मत है तो अगर उभयवादी सम्मत हेतु आपका है तो हेतु में केवल हेतुता का कल्पना करना है और अगर आप अभी प्रागभाव भी स्वीकार कर रहे हैं तो प्राचीन को कह रहे हैं आप प्राग भाव भी स्वीकार कर रहे हैं और उसका हेतु मान करके उसमें हेतुता को भी स्वीकार कर रहे हैं तो ये आपका मत में दो स्वीकार करना पड़ेगा तो इस अर्थात इसमें हा तथा से प्रागभाव रूप धर्मी कल्पना और धर्म क्या हो जाएगा हेतुता तथा चाग भाव रूप धर्मी कल्पना गौरवम परम परम अर्थात अधिकम आपका मत में प्राग भाव रूप धर्मी कल्पना अधिक हो जाएगा हेतुता तो दोनों पक्ष में करना पड़ेगा किंतु ये प्राग भाव रूप धर्मी कल्पना ही अधिक हो जाएगा ये विन्नीगमना शब्द का अर्थ अच्छा ठीक है इसको थोड़ा कल स्पष्ट करें मतलब विनिगमना किसका बीच में दिखाना होगा अगर अनंत प्रागभावों का बीच में विनिगमना पट के प्रति कौन कारण होगा इस प्रकार अगर कहा जाएगा तो मान लेना पड़ेगा कि अभाव का प्रतियोगी के साथ और कोई संबंध ऐसा सीधा निश्चय नहीं हो रहा है नहीं तो पट प्रागभाव घट के प्रति कारण अगर नहीं होगा फिर विनिगमना क्यों आएगा जिसके प्रति तो वो कारण तो निश्चय है यहाँ विनिगमना शब्द का अन्वय थोड़ा स्पष्ट करेंगे कल अच्छा प्राग भावान विनिगमना ठीक है मतलब हेतुता स्वीकार किया जाएगा तो प्राचीन का मत में दो चीज कल्पना करना पड़ेगा इसलिए ये गौरव दोष होगा ये नब्बे लोग कह दिए अत्र वदंती अभी नब्बे लोग ये दोष देने के बाद अभी प्राचीन लोग कहते हैं स्व अनधिकरणेश तंतुषु तंतु मान लीजिए सहस्र स्व स्वपद से लेंगे कोई पट पट का अनधिकरण जो तंतु अर्थात मान लीजिए कि पट सहस्र तंतु का पट है अभी ये सहस्र तंतु से बाहर जितने तंतु हैं वो इस पट का अधिकरण है नहीं है तो स्व अनधिकरण सु तंतु सु पटो उत्पत्ति वारणा तो उस तंतु में पट के ये पट की उत्पत्ति नहीं हो रही है वारण करने के लिए सहस्र तंतुक पट स्थले बहू नाम तंतुनाम तत्सयोगा च तत्त तत व्यक्तित्व हेतुत्व कल्पना अपेक्षा एका भाव हेतुता लघी से प्राचीन लोग कहते हैं कि अगर एक प्रागभाव को आप हेतु कोटि में नहीं लेंगे तब सहस्र सहस तब भी आपको हेतु कोटि में क्या लेना पड़ेगा सहस्र तंतु को लेना पड़ेगा और सहस्र तंतु का संयोग को लेना पड़ेगा इतने अधिक आपको कारणों कोटि में लेना पड़ेगा उसके अपेक्षा अच्छा है कि आप एक प्राग को मान लेना चाहिए तो ये कहते हैं कहने से अच्छा स्व अनधिकरणेश पद से कार्य पट ले लेंगे पट अनधिकरणेशु तंतुषु अर्थात सहस्र तंतु से बाहर जो तंतु उसमें पटो उत्पत्ति वारण करने के लिए तो उस जो सहस्त्र तंतु से बाहर जो तंतु है उसमें यह तदपट का प्रागभाव रहेगा नहीं रहेगा तो उसमें जो सहस्र तंतु से भिन्न जो तंतु है उस तंतु में ये पटकी की उत्पत्ति न हो जाए इसलिए वो तंतु में कहेंगे कि वहाँ इस पटका का प्रागभाव नहीं है ऐसा कहना पड़ेगा अगर आप प्रागव को नहीं मानेंगे तो कहना पड़ेगा वो जो सहस्त्र तंतु से भिन्न तंतु उसमें ये सहस्र तंतु का संयोग नहीं है ये सहस्र तंतु का सहस्र संयोग होंगे ये सहस्र तंतु नहीं है और सहस्र तंतु का संयोग उसमें नहीं है इस प्रकार की बहुत कारण लेना पड़ेगा प्राग भाव हाँ मान लेने से कहेंगे उस तंतु में इसका प्राग भाव हाँ नहीं है एक के द्वारा कार्य हो जाएगा पंक्ति देखे कि तंतुसु स्व अनधिकरण सु तंतुषु पटोत्पत्ति वारणा सहस्त्र तंतु को बहु नाम तंतु नाम तंतु बहूनाम तंतूना तत्साण तद व्यक्ति हेतुत्व कल्पना अपेक्षा त तदव्यक्ति हेतुत्व ये स्व अनधिकरण तंतु में ये हेतुत्व रहेगा नहीं रहेगा कल्पना कल्पनाअपेक्षा एका प्रागव से हेतुता ये सहस्र तंतु से भिन्न है और सहस्र तंतु का संयोग सहस्र संयोग उसमें नहीं है ये कल्पना ये मतलब गरीय सी है उसके अपेक्षा एक प्रागभाव मानने से लघीसी ऐसे प्राचीन लोग कह दिए उसके ऊपर नब्बे लोग आगे दोष दिखाएंगे ओम शंकर शंकर्य केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृत पुनः पुनः श्वरो गुरुरात्मी मूर्तिभागिने व्योमद्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम ओम शातिशाशाति